हां पहचान गए ना रेलगाड़ी में होता है एक बड़ा सा इंजन और उसमें जुड़े होते हैं बहुत सारे डब्बे तभी तो बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर आते और जाते हैं और हां बच्चों कितना मजा आता है जब तुम रेलगाड़ी का खेल खेलते हो है ना कैसे तो आओ चलते हैं राजू और संजू के घर जहां हो रहा है रेल गाड़े का खेल रेल चली भाई रेल चली चुक चुक करती रेल चली रेल चली भाई रेल चली चुक-चुक करती, करती रेल, रेल चली अरे संजू वो देखो राजू तो पीछे छूट गया अरे हां गाड़ी रुको गाड़ी रुको आ जाओ संजू अब मुझे पकड़ लो छूटना मत हां अब बन गई रेल रेल चली भाई रेल चली बहुत बहुत करती चुक रे चली अरे अरे दादाजी आ गए दादाजी आ गए दा, दादाजी आप भी हमारे संग खेलिए ना अच्छा भाई पर मैं तो तुम सबसे बड़ा हूं और भारी भी तो ऐसा करते हैं तब मैं इंजन बन जाता हूं हैं हां ठीक है हा, हा, दादाजी ये ठीक है ठीक रहेगा चलो Réle sali, brà, réle sali, Réle sali, brà, réle sali. Eke piche, eke, ao, Réle banau, réle banau. इंजन आगे डिब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे गाओ गाओ और शहर शहर में धूल उड़ाती रेल चली रेल चली भाई रेल चली, चली। चुक, चुक, चुक, रेल चली चुक चुक करती रेल चली चुक चुक, चुक करती रेल चली आ हा अरे अरे भाई मैं तो थक गया अब रेलगाड़ी रोकनी पड़ेगी <laughs> हां दादाजी हम भी थक गए अच्छा तो फिर आओ यहां बैठते हैं है? अच्छा अच्छा अब यह बताओ तुम में से किसने सचमुच की रेलगाड़ी देखी है दादाजी मैं नहीं देखी है अरे वाह यह तो बहुत अच्छी बात है <laughs> जब मां के साथ नाना जी को लाने स्टेशन गया था तभी देखी है बस अच्छा तो चलो मैं आज तुम लोगों को सच मुझ की रेल गाड़ी दिखाऊंगा अरे वाँ यही पास में तो है रेलवे स्टेशन हाँ आज तो बड़ा मज़ा आ जाएगा दा दा। हम लोग रेल गाड़ी देखेंगे चलो चलो जल्द अरे ओ रामू भैया कहां जा रहे हो अरे दादाजी हस्ते सं जा रहा हूं सवारी लेने को अरे भैया तब तो हमारे बच्चों को भी साथ लेते चलो रेलगाड़ी दिखाएंगे अरे हां हां दादाजी आओ आओ बच्चों आ जाओ बैलगाड़ी में बैठो बैठो जल्दी करो बैठो चलो चलो चलो उतरो बच्चों जल्दी करो गाड़ी आने ही वाली है हां उतरो जल्दी जल्दी चलो नहीं तो गाड़ी चली जाएगी हां हां उतरो बेटी बच्चों रेलवे स्टेशन पहुंचकर दादाजी और बच्चों ने सबसे पहले खरीदे प्लेटफार्म टिकट और फिर झटपट पहुंचे स्टेशन के अंदर दादाजी यहां तो बड़े सारे लोग हैं हां बच्चों कुछ लोग तो रेलगाड़ी में चढ़कर आने वाले हैं और कुछ जाने वाले हैं अच्छा तो यह बात है अच्छा बच्चों वो देखो वो है लोहे की पटरी इसी पर रेलगाड़ी छुक छुक करके चलती है, है। बच्चों अब जल्दी-जल्दी पीछे आ जाओ यात्रीगण कृपया ध्यान दें बिलासपूर से रामपूर को जाने वाली सवारी गाड़ी प्लेटफार्म नमबर दो पर कुछ ही समय में आ रही है ओ ओ ओ ओ ओ नेल गाड़ी आ गई नेल गाड़ी आ गई अरे वाह दादा जी ये तो बहुत बड़ी गाड़ी है हाँ बच्चो देखा ये है सचमुच की रेलगाड़ी वो सबसे आगे इंजन है और उसके पीछे डिब्बे <गगा> दादाजी वो देखिए एक आदमी हरी झंडी दिखा रहा है वो हरी झंडी क्यों दिखा रहा है इसलिए क्योंकि हरी झंडी दिखाने से तो गाड़ी चलती है और लाल झंडी दिखाने से रुक जाती है अच्छा अरे हां रेलगाड़ी तो चलती दादाजी अब तो गाड़ी चली गई सब लोग भी चले गए हां हां बच्चों चलो चलो वापस घर चले हां हां दादाजी दादा चलिए छुक छुक छुक छुक छुक छुक रेलगाड़ी आती है छुक छुक छुक छुक छुक छुक रेलगाड़ी आती है कुकू कुकू कुकू कुकू सीटी बजाती है कुकू कुकू कुकू कुकू सीटी बजाती है इंजन आगे डब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे इंजन आगे डब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे गांव-गांव और शहर-शहर तक वो सबको पहुंचाती है गांव-गांव और शहर-शहर तक वो सबको पहुंचाती है छुक-छुक छुक-छुक छुक-छुक रेलगाड़ी आती है झंडी लाल दिखे जब उसको वो झट से रुक जाती है झंडी लाल दिखे जब उसको वो झट से रुक जाती है हरी हरी जब झंडी देखे वो झट दौड़ लगाती है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 विशय संयोजन, अमरेंदर बहरा, आलेक, प्रतिभाश्री वास्तो, कलाकार, राम मैनी, प्रभुदयाल खटर, अनन्य नाथ और रस्तग्य, ध्वन्यंकन, दीपक पांडे, तथा निर्माण एवं प्रस्तुती, अजीत होरो.